देवी भागवत भगवत्त बारमस्क गायत्री सर्वधर्म सर्वशास्त्र नाम सहस्रना नारद्वाच भगवन्सम्ञसर्वशास्त्र विशारद्रुते स्मृतिपुराहस्यम तमुखा श्रुतपर दें विद्या प्रवर्तते केन वा ब्रह्म क्रह्म विज्ञान किोक्ष सासाधनम केन, केन वा मृत्युनाशनम् ब्राह्मणा मृत्युनाशन फलोचन वक्त निखमाद नारद जी ने कहा संपूर्ण धर्मों को जानने वाले भगवान आप अखिल शास्त्रों के पर परम गामी विद्वान हैं आपके श्रीमुख से श्रुतियों स्मृतियों और पुराणों का वह सर्व पापहारी रहस्य मुझे सुनने को मिला जिससे विद्या की प्रवृत्ति प्राप्त होती है कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाले देव किससे ब्रह्म ज्ञान होता है मोक्ष साधन में कौन उपयोगी है किसके अनुष्ठान से ब्राह्मण को सद्गति प्राप्त होती है और किसके प्रभाव से मृत्यु पास नहीं आती अथवा किसके सहारे पुरुष इहलोक और परलोक में महान फल के भागी हो सकते हैं वह सारा प्रसंग आप आद्योपात कहने की कृपा कीजिए श्रीनारायणवाच साधु साधु महाप्राज्य सम्यपृष्टयानव तृणवक्षावी ये नायत्र कम शुभाना दिव्याप विनाशनम सृष्ट्यादगवता पूर्व प्रोक्त ब्रवीमि ब्रह्मा प्रकृतितः प्रकृति छंदोन्नुषप तथा देवी गायत्री दीवता स्मृता हलो बीजानी तरा शिता अंगनसरण उच्यते मातृकाक्षर अथ ध्यान प्रवक्षा साधकानाताय रेतहिण्यलधबलुक्ताोज्वला रक्ताम रक्त नवस्रज मणिगण युक्ता कमलाशनाक्षी वरस्रज च दी हंसाधि भजे भगवान नारायण कहते हैं महाप्राज्ञ तुम्हें धन्यवाद है तुमने बड़ी अच्छी बातें पूछी हैं सुनो मैं तुम्हारे सामने गायत्री के एक सहस्त्र आठ नामों का वर्णन करूंगा। ये दिव्य नाम परम मंगलकारी हैं इनका श्रवण करने से पापों का लेस मात्र भी शरीर में नहीं रह सकता बहुत पहले सृष्टि के आदि में भगवान ने जिसका प्रतिपादन किया है वही सहस्त्र नाम मैं तुम्हें सुनाता हूं। इस एक सहस्त्र आठ नाम वाले स्त्रोत्र के ऋषि ब्रह्मा जी कहे जाते हैं अनुष्टुप छंद हैं भगवती गायत्री इसकी देवता कही गई है हल अक्षर इसके बीज और स्वरों को इसकी शक्ति कहा जाता है मातृका मंत्र के छह अक्षर ही इसके छह अंगन्यास और कनन्यास कहे जाते हैं अब साधकों के कल्याणार्थ भगवती का ध्यान कहता हूँ जो रक्त श्वेत पीत नील और धवल वर्णों के श्रीमुखों से संपन्न है तीन नेत्रों से जिनका विग्रह दे हो रहा है जिन्होंने अपने रक्तवर्ण शरीर को लाल कमलों की माला से सजा रखा है जो अनेक मणियों से युक्त है जो कमल के आसन पर विराजमान है जिनके दो हाथों में कमल और कुंडिकाएँ तथा दो हाथों में वर तथा अक्ष माला सुशोभित हैं उन हंस की सवारी करने वाली कुमारी अवस्था से संपन्न भगवती गायत्री की मैं उपासना करता हूँ उनके ये एक 1008 हज़ार पवित्र नाम है